श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ तीन श्री रामकृष्ण और प्रचार कार्य सबकी हंसी बंद होने पर बंकिम ने फिर बातचीत प्रारंभ की बंकिम महाराज आप प्रचार क्यों नहीं करते श्री रामकृष्ण हंसते हंसते प्रचार वह सब गर्व की बातें हैं मनुष्य तो क्षुद्र जीव है प्रचार वे ही करेंगे जिन्होंने चंद्र सूर्य पैदा करके इस जगत को प्रकाशित किया है प्रचार करना क्या साधारण बात है उनके दर्शन देकर आदेश न देने तक प्रचार नहीं होता परंतु प्रचार करने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता तुम्हें आदेश नहीं मिला फिर भी तुम बक बक कर रहे हो वही दो दिन लोग सुनेंगे फिर भूल जाएंगे जैसे एक लहर जब तक तुम कह रहे हो तब तक लोग कहेंगे अच्छा आहा अच्छा कह रहे हैं तुम रुकोगे उसके बाद कहीं कुछ भी न होगा जब तक दूध की कढ़ाई के नीचे आग जलती रहेगी तब तक दूध खोल करके उबल उठता है लकड़ी खींच लो दूध भी ज्यों का ज्यो नीचे उतर गया और साधना करके अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए नहीं तो प्रचार नहीं होता अपने सोने के लिए जगह नहीं पाता और ऊपर से शंकरा को पुकारता है अपने ही सोने के लिए स्थान नहीं फिर पुकारता है अरे शंकरा आओ मेरे पास आकर सो हंसी। उस देश में हालदारों के तालाब के किनारे लोग रोज शौच को जाते थे सवेरे लोग आकर देखते थे और गाली गलौज करते थे लोग गाली देते थे फिर भी लोगों का शौच जाना बंद नहीं होता था अंत में मोहल्ले वालों ने अर्जी भेज कंपनी को सूचित किया उन्होंने एक नोटिस लगा दिया यहाँ पर शौच जाना या पेशाब करना मना है जो ऐसा करेगा उसे सजा दी जाएगी उसके बाद सब एकदम बंद और फिर कोई गड़बड़ी नहीं कंपनी का हुक्म सभी को मानना होगा उसी प्रकार ईश्वर का साक्षात्कार होने पर यदि वे आदेश दें तभी प्रचार होता है लोग शिक्षा होती है नहीं तो तुम्हारी बात कौन सुनेगा इन बातों को सभी गंभीर भाव से स्थिर होकर सुनने लगे श्री राम कृष्ण के प्रति अच्छा आप तो बड़े पंडित हैं और कितनी पुस्तकें लिखी है, आप है? मनुष्य का क्या कर्तव्य है सांस क्या जाएगा परकाल तो है न बंकिम परकाल वह क्या चीज है श्री राम कृष्ण हाँ ज्ञान के बाद और दूसरे लोक में जाना नहीं पड़ता पुनर्जन्म नहीं होता परंतु जब तक ज्ञान नहीं होता ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती तब तक संसार में लौटकर आना पड़ता है। बचने का कोई भी उपाय नहीं है तब तक परलोक भी है प्राप्त होने पर ईश्वर का दर्शन होने पर मुक्ति हो जाती है और आना नहीं पड़ता उबला हुआ धान बोने से फिर पौधा नहीं होता ज्ञान रूपी अग्नि से यदि कोई उबाला हुआ हो तो उसे लेकर और सृष्टि का खेल नहीं होता वह गृहस्थी कर नहीं सकता उसकी तो कामनी कामचन में आसक्ति नहीं है उबाले हुए धान को फिर खेत में बोने से क्या होगा बंकिम हंसते हंसते महाराज हाँ और घास पतवार से भी तो पेड़ का कार्य नहीं होता श्री रामकृष्ण परंतु ज्ञानी घास पतवार नहीं है जिसने ईश्वर का दर्शन किया है उसने अमृत फल प्राप्त किया है वह कद्दू फल नहीं है उसका पुनर्जन्म नहीं होता पृथ्वी कहो सूर्य लोक कहो चंद्र लोक कहो कहीं पर भी उसे आना नहीं पड़ता उपमा एक देशी है तुमने न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा बाघ की तरह भयानक कहने से बाघ की तरह एक भारी दुम या बड़े भारी मुख से अर्थ हो सो नहीं सभी हसे मैंने केशव सेन से वही बात कही थी केशव ने पूछा महाराज क्या परलोक है मैंने न इधर बताया और न उधर कहा कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बनाकर सूखने के लिए बाहर रखते हैं उनमें पक्के बर्तन भी हैं और फिर कच्चे बर्तन भी कभी कोई जानवर आकर उन्हें कुचलकर चले जाते हैं पक्के बर्तन टूट जाने पर कुम्हार उन्हें फेंक देता है परंतु कच्चे बर्तन टूट जाने पर उन्हें कुम्हार फिर घर में लाता है लाकर पानी मिलाता है और उसे गीला करके रगड़कर फिर चाक पर चढ़ाता और नया बर्तन बना लेता है छोड़ता नहीं इसीलिए केशव से कहा जब तक कच्चा रहेगा तब तक कुम्हार नहीं छोड़ेगा जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं मिलता तब तक कुम्हार फिर चाक पर डालेगा छोड़ेगा नहीं अर्थात लौट लौट कर इस संसार में आना पड़ेगा छुटकारा नहीं उन्हें प्राप्त करने पर तब मुक्ति होती है तब कुम्हार छोड़ देता है क्योंकि उसके द्वारा माया की सृष्टि का कोई काम नहीं होता ज्ञानी माया के परे चले गए हैं वे फिर माया के संसार में क्या करेंगे परंतु किसी किसी को वे माया के संसार में रख देते हैं लोग शिक्षा के लिए लोगों को शिक्षा देने के लिए ज्ञानी विद्या माया का सहारा लेकर रहते हैं ईश्वर ही अपने काम के लिए उन्हें रख छोड़ते हैं जैसे सुखदेव शंकराचार्य अच्छा आप क्या कहते हैं मनुष्य का क्या कर्तव्य है बंकिम यदि आप पूछते ही हैं तो उसका कर्तव्य है आहार निद्रा और मैथुन श्री रामकृष्ण विरक्त होकर ओह तुम बहुत ही बेहुदे हो जी तुम दिन रात जो करते हो वही तुम्हारे मुख से निकल रहा है लोग जो कुछ खाते हैं उसी की डकार आती है मूली खाने पर मूली की डकार आती है नारियल खाने पर नारियल की डकार आती है कामनी कांचन में दिन रात रहते हो और वही बात मुख से निकल रही है केवल विषय का चिंतन करने से हिसाबी स्वभाव बन जाता है मनुष्य कपटी बन जाता है ईश्वर का चिंतन करने पर सरल होता है ईश्वर का साक्षात्कार होने पर ऐसी बातें कोई नहीं कहेगा यदि ईश्वर का चिंतन न हो यदि विवेक वैराग्य न हो तो केवल विद्वत्ता रहने से क्या होगा यदि कामने कांचन में मन रहे तो केवल पंडिताई से क्या होगा गिद्ध बहुत ऊंचाई पर उड़ता है परंतु दृष्टि उसकी केवल मरघट पर ही रहती है पंडित जी अनेक पुस्तकें शास्त्र पढ़ते हैं श्लोक झाड़ सकते हैं कितने ही है पुस्तकें लिखते हैं परंतु औरत के प्रति आसक्त है धन और मान को सार समझते हैं वह फिर कैसा पंडित ईश्वर में यदि मन न रहा तो फिर क्या पंडित और क्या उसकी पंडिताई कोई कोई समझते हैं कि ये कोई ये लोग केवल ईश्वर ईश्वर कर रहे हैं पाग पागल हैं ये लोग बौराह गए हैं हम कैसे चालाक हैं कैसे सुख भोग रहे हैं धन सम्मान इंद्रिय सुख कौवा भी समझता है मैं बहुत चालाक हूँ परंतु सवेरे उठकर ही दूसरों की विष्ठा खाता है कौमों को नहीं देखते हो कितनी ऐठ के साथ घूमते फिरते हैं बड़े सयाने सभी चुप है जो लोग ईश्वर का चिंतन करते हैं विषय में आशक्ति कामनी कांचन में प्रेम दूर करने के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं जिन्हें विषय का रस कड़वा लगता है हरिपाद पद्म की सुधा को छोड़कर जिन्हें और कुछ भी अच्छा नहीं लगता उनका स्वभाव हंस का होता है हंस के सामने दूध जल मिला रखो जल छोड़कर दूध पी जाएगा हंस की चाल देखी है एक ओर सीधा चला जाएगा और शुद्ध भक्ति की गति भी केवल ईश्वर की ओर होती है वह और कुछ नहीं चाहता उसे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता बंकिम के प्रति कोमल भाव से आप कुछ बुरा ना मानिएगा बंकिम जी मैं यहाँ मीठी बातें सुनने नहीं आया हूँ